अतः पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ देना चाहिए यह सुनकर शत्रुविजय बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य जी से कहा मैं धन्य हूं जिसके घर पर साक्षात योगेश्वर मूर्तिमान होकर पधारते और कुछ याचना करते हैं अब इसमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात रह जाती है यूं कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य जी के साथ राजा वली उस स्थान पर आए aditi अदिति नंदन बामन जी विराजमान थे राजा ने हाथ जोड़कर पूछा भगवन बताइए आप क्या चाहते हैं तब बामन जी ने कहा महाराज केवल तीन पग भूमि दे दीजिए और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं है बहुत अच्छा कहकर राजा वली ने रत्न जड़ित कलश से जल लिया और को भूमि संकल्प करके दे दी सभी ब्रह्मा ऋषि और शुक्राचार्य चुपचाप देखते रहे बामन जी ने धीरे से कहा राजन स्वस्थ आप सुखी रहें मुझे मेरी नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए बलि ने तथास्तु कहकर ज्यों ही बामन जी की ओर देखा वे विराट रूप हो गए चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए उन्हें इस रूप में देखकर स्त्री सहित दैत्यराज बलि ने विनय पूर्वक कहा जगन्मय विष्णु आप अपनी शक्ति भर पैर बढ़ाइए श्री विष्णु बोले दैत्यराज देखो मैं पैर बढ़ाता हूं बलि ने कहा बढ़ाइए अवश्य बढ़ाइए तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग Balike ke yagya mei rukha kintu dúsra paga brahma loog tuk ja pahuncha kaha baiti raja meera tisra paga rukhne kei liye to sthaan hii nahi hai kaha rukhun sthaan do jah sunkar bali nne kaha jaghan mei devishar aap mei is Jagatki ki sishti is ka sishti nnehi ho yad yeh chhota तो इसमें आपका ही दोष है मैं क्या करूं केशव फिर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलता अतः मेरे सत्य की रक्षा करते हुए आप अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर ही रखें बलि का यह वचन सुनकर वेदत्रय रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले दैत्यराज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं तुम्हारा कल्याण हो कोई वर मांगो तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा अब मैं आपसे याचना नहीं करूंगा तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वर दिया वर्तमान समय में रसातल का राज्य भविष्य में इंद्रप्रस्थ स्वतंत्रता और अविनाशी यश आदि प्रदान किए इस प्रकार दैत्यराज को यह सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया और इंद्र को देवताओं का राज्य अर्पित किया इसी बीच में उनका दूसरा पग जो मेरे लोक में पहुंचा था उसे देखकर मैंने सोचा यह मेरे जन्मदाता भगवान विष्णु का चरण है जो सौभाग्यवश मेरे घर आ पहुंचा है इसके लिए मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो मेरे पास जो यह श्रेष्ठ कमंडलु है इसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है यह जल उत्तम वरदायक शांति कारक शुभद भोग और मोक्ष का दाता विश्व के लिए मात्र रूप अमृतमय पवित्र औषधि पावन पूज्य जयष्ट श्रेष्ठ गुण में तथा स्मरण मात्र से लोगों को पवित्र करने वाला है यह जल मैं अपने पिता को अर्घ रूप से अर्पित करूंगा यह सोचकर मैंने वह जल भगवान के चरणों में अर्घ रूप से चढ़ा दिया वह मंत्र युक्त अर्घ जल भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर मेरु पर्वत पर पड़ा और चार भागों में बटकर पूर्व दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुंचा दक्षिण में गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में रख लिया पश्चिम में जो जल गिरा वह फिर कमंडलो में ही चला आया पुत्र में गिरे हुए जल को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया और पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं पितरों और लोकपालों ने ग्रहण किया अतः वह जल अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल जो भगवान शंकर की जटा में स्थित हुआ पर्व के समय सुभोदय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 उसे पृथ्वी पर उतारने वाले दो व्यक्ति थे उस जल के एक भाग को तो व्रत दान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल तक पहुंचाया जो संपूर्ण लोक में विख्यात हुआ तथा दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भगीरथ ने इस पृथ्वी पर उतारा इसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी इस प्रकार एक ही गंगा के दो स्वरूप हो गए एक समय की बात है महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव से कुश बिछाकर उस पर बैठे फिर पवित्र होकर इस स्तोत्र का गान करने लगे महर्षि गौतम बोले भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनोवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त आठ विराट स्वरूप धारण करते हैं इस प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी की स्तुति करते हैं महेश्वर का जो पृथ्वीमय शरीर है वह अपने विषयों द्वारा सुख पहुंचाने समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने उसकी संपत्ति बढ़ाने तथा सबका अभ्युदय करने के लिए है शांतिमय शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की सृष्टि पालन और संहार करने के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया है उनका वह लोक प्रतिष्ठित रूप सब लोगों को सुख पहुंचाने तथा धर्म की सिद्धि करने का भी हेतु है महेश्वर आपने समय की व्यवस्था करने अमृत का स्रोत बहाने जीवों की सृष्टि पालन और संहार करने तथा प्रजा को मोह सुख और उन्नति का अवसर देने के लिए सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि का शरीर धारण किया है ईश आपने जो वायु का रूप ग्रहण किया है उसमें भी एक रहस्य है सब लोग प्रतिदिन बढ़ें चलें फिरे शक्ति का उपार्जन करें अक्षरों का उच्चारण कर सकें जीवन कायम रहे और अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद की सृष्टि हो इसलिए आपका वह रूप है भगवन इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने आप को आप ही ठीक ठीक जानते हैं भेंट अवकाश के बिना न कोई क्रिया हो सकती है न धर्म हो सकता है न अपने या परायों का बोध होगा न दिशा अंतरिक्ष द्युलोक पृथ्वी तथा भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा अतः महेश्वर आपने यह आकाश रूप ग्रहण किया है धर्म की रक्षा करने का निश्चय करके आपने ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद उनकी शाखाओं और शास्त्रों का विभाग किया है तथा लोक में भी इसी उद्देश्य से गाथाओं स्मृतियों और पुराणों का प्रसार किया है यह सब शब्द स्वरूप ही हैं शंभो यजमान यज्ञ यग्य, यज्ञों के साधन ऋत्विक यज्ञ का स्थान फल देश और काल ये सब आप ही हैं आप ही परमार्थ तत्व हैं विद्वान पुरुष आपके शरीर को यज्ञान में बदलते हैं केवल वाक् विलास करने से क्या लाभ कर्ता दाता प्रतिनिधि दान सर्वज्ञ साक्षी परम पुरुष सबका अंतरात्मा तथा परमार्थ स्वरूप सब कुछ आप ही हैं भगवंत वेद शास्त्र और गुरु भी आपके तत्व का भली भांति उपदेश नहीं कर सके हैं निश्चय ही आप तक बुद्धि आदि की भी पहुंच नहीं है